हमारी पसंद। मेरा नाम वर्मा है। मैं भारत का निवासी हूँ अब रूस में रहता हूँ सेंट पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय में रूसी भाषा सीखता हूँ भाषाएं सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अंग्रेजी फ्रांसीसी और थोड़ी बहुत रूसी समझता हूँ चीनी जापानी अब तक नहीं जानता हूँ बाद में सीखना चाहता हूँ छात्रावास में छे हिंदुस्तानी लड़के लड़कियां हैं हम लोग अच्छे दोस्त हैं लेकिन प्रत्येक के अपनी अपनी पसंद अपनी अपनी आदतें हैं दीपक श्री कृष्ण का बड़ा उपासक है मंदिर तो नहीं जाता है लेकिन प्रतिदिन घर पर पूजा करता है व्रत भी रखता है उसे पूरी गीता याद है वह मांस अंडे नहीं खाता चाय कॉफी नहीं पीता शराब का तो नाम भी नहीं लेता पास के कमरे में दो भाई सुरेश और सतीश रहते हैं इनको संगीत का शौक है वे रोज कोई नया गाना सीखते हैं। सुरेश गाता है तो सतीश गिटार बजाता है शाम को वे लोग हमें कुछ सुनाते हैं उन्हीं का संगीत हमको भारत की याद दिलाता है वहीद हमारा बावर्ची है वैसे वो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है लेकिन खाना पकाना इसे ज्यादा पसंद है वही यहां रूस में चावल सब्जी दाल आदि बनाता है सुबह मुझसे पूछता है क्या तुमको पुलाव पसंद है या तुम्हें बिरयानी अच्छी लगती है चलो आज रात को लड्डू बनाते हैं मैं उत्तर देता हूं मुझसे क्यों पूछते हो दीपक शुद्ध शाकाहारी है इसी से बात करो अब बारी आती है मीरा की वो चिकित्सा सीखती है डॉक्टर बनना चाहती है बहुत सुंदर है नेक भी है अच्छी तरह नाचना जानती है लगता है मुझे उससे प्यार है मैं उसी से शादी करना चाहता हूं